पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र 18 अस्मिताुगत संप्रज्ञात समाधि इसमें अस्मिता का साक्षात्कार होता है अस्मिता का साक्षात्कार भी अहंकार के साक्षात्कार के सदृश सूक्ष्म विषयों जैसा नहीं होता है क्योंकि अस्मिता पुरुष से प्रतिबिंबित अथवा प्रकाशित चित्त की संज्ञा है जो अहंकार का उपादान कारण और गुणों का प्रथम विषम परिणाम है जिसमें सत्व ही सत्व है रजस क्रिया मात्र है और तमस उस क्रिया को रोकने मात्र के लिए है इसलिए इसमें अहंकार रहित केवल असम वृत्ति के अपरिच्छिन्न असीम और व्यापक आनंद का अनुभव होता है जो योगी इस असीम आनंद में आसक्त रहते हैं वे शरीर छोड़ने पर अस्मिता अवस्था में कैवल्य पद जैसी स्थिति को प्राप्त किए हुए लंबे समय तक इस आनंद को भोगते रहते हैं यह अवस्था विदेह अवस्था से अधिक सूक्ष्म अधिक आनंद और अधिक अवधि वाली होती है गुणों की सामने अवस्था वाली मूल प्रकृति तो केवल अनुमान और आगम गम्य है और पुरुष के लिए निष्प्रयोजन होती है वास्तविक प्रकृति तो गुणों का प्रथम विषम परिणाम महत्त्व चित्त बुद्धि ही है इसलिए इस अस्मिता प्रकृति को प्राप्त किए हुए योगियों की गई है है है यह सबसे ऊंची भूमि असीम आनंद वाली और के तुल्य किंतु बंधन रूप ही वास्तविक कैवल्य नहीं है यथा न कारण लयात कृतकृत्यता क्रित मग्नवद्युत्थान कारण अस्मिता प्रकृति में लय होने से पुरुष को कृतकृत्यता स्वरूप अवस्थिति नहीं हो सकती क्योंकि उसमें डुबकी लगाने वालों के समान पानी से ऊपर आत्मस्थिति प्राप्त करने के लिए उठना मनुष्य लोक में आना होता है कपिल मुनि प्रणीत तत्व समास में इन दोनों उच्चतर और उच्चतम भूमियों को प्राकृतिक बंध कहा गया है क्योंकि यद्यपि इनमें सोलह विकृतियों और पाँच तनमात्राओं से मुक्ति प्राप्त हो जाती है किंतु विदेहों को अहंकार और प्रकृति लयों को अस्मिता में आसक्ति होने के कारण प्रकृति का बंध बना ही रहता है विवेक ख्याति ऊपर हैं कि पुरुष से प्रतिबिंबित अथवा प्रकाशित चित्त का नाम अस्मिता है गुणा की चैतन्य स्वरूप पुरुष और त्रिगुणात्मक जड़ चित्त में भिन्नता का विवेक ज्ञान न रह अस्मिता की प्रतीति अस्मिता क्लेश है जिससे असंग पुरुष में संघ का दोष आरोप होना आरंभ होता है इस प्रकार अस्मिता क्लेश ही राग द्वेश और अभिनिवेश क्लेश तथा सकाम कर्म उनके फलों की वासनाएं, उनके अनुसार जन्म आयु भोग तथा उसमें सुख दुख का कारण है इसकी जननी अविद्या क्लेश है जो सत्वचित्त में लेशमात्र तमस में बीज रूप से वर्तमान रहती है विवेख्याति में त्रिगुणात्मक चित्त और गुणातीत चेतन आत्मा में भेद ज्ञान उत्पन्न होता है इसमें अस्मिता क्लेश निवृत्त हो जाता है और अविद्या क्लेश अपने अन्य सब क्लेश रूपी परिवार सहित दग्ध बीज तुल्य हो जाती है अब वही लेस मात्र तमस जिसमें अविद्या वर्तमान थी इस सात्विक वृत्ति विवेक ख्याति को स्थिर रखने में सत्व का सहायक हो जाता है आत्म साक्षात्कार कराने वाली यह विवेक ख्याति भी चित्त ही की सबसे उच्चतम सात्विक वृत्ति है जिस प्रकार दर्पण शीशा में दिखलाई देने वाला स्वरूप वास्तविक स्वरूप नहीं होता है इसी प्रकार चित्त में आत्मा का साक्षात्कार वास्तविक स्वरूप अवस्थिति नहीं है इस प्रकार विवेक ख्याति से भी आसक्ति का हट जाना पर वैराग्य द्वारा होता है